आप संपूर्ण भूतों के आत्मा सब भूतों को उत्पन्न करने वाले भूत स्वरूप भूत भविष्य तथा वर्तमान के उद्भावक भूरलोक भूवरलोक स्वर्गलोक भूत अग्नि और महेश्वर हैं ब्रह्मावर्त सुरावर्त और कामावर्त आपके ही नाम हैं आपको नमस्कार है आप कामदेव के विग्रह को दग्ध करने वाले हैं कर्णिकार कणेर पुष्पों की माला आपको अधिक प्रिय है आप गौओं के नेता गोप्रचारक इंद्रियों के संचालक तथा गौओं के स्वामी नंदी पर सवारी करने वाले हैं तीनों लोगों की रक्षा आपके ही हाथों में है गोविंद गौ गो रक्षक गोपालक और गौओं के मार्ग भी आप ही हैं आपका मुख पूर्ण चंद्र के समान अहलादक है आप सुंदर मुख वाले हैं जिनका मुख सुंदर नहीं है जो मुख से रहित हैं जिनके चार या अनेक मुख हैं तथा जो सदा युद्ध में सम्मुख डटे रहते हैं वे सब भी आपके ही स्वरूप हैं आप हिरण्यगर्भ ब्रह्मा शकुनि वाज धनद धन देने वाले धन के स्वामी विराट अधर्म का नाश करने वाले महादक्ष दंडधारी तथा युद्ध के प्रेमी हैं खड़े रहने वाले स्थिर स्थारु निष्कंप अत्यंत निश्चल दुर्वारण कठिनाता से निवारण किए जाने योग्य दुर्विषह असह दुस्ह तथा दुरतिक्रम दुर्लঙ্ঘ्य हैं आपको धारण करना या वश में लाना कठिन है आप नित्य दुर्दम्य कठिनाता से दमन करने योग्य विजय एवं जय हैं आप शश खरगोश रूप हैं चंद्रमा आपके नेत्र हैं आप एक ही साथ शीत और उष्ण दोनों को धारण करते हैं शुधा तृषा बुढ़ापा आदि मानसिक पीड़ा और व्याधि भी आप ही हैं व्याधि के नाशक और पालक भी आप ही हैं आप सहन करने योग्य यज्ञ रूपी मृग के मारने वाले व्याध व्याधियों के आकार भंडार तथा अकर कुछ भी न करने वाले हैं आप सिकंडी मोरपंखधारी पुंडरीक कमल रूप तथा पुंडरीक लोचन हैं दंड धृग चक्रदंड तथा रौद्र भाग विनाशन ये सब आपके ही नाम हैं आप विष अमृत देवपेय दुग्ध सोम मधु जल तथा सब कुछ पान करने वाले हैं बल और अबल सब आप ही हैं आप धर्म वृषभ के शरीर पर सवार होने योग्य वृषभ स्वरूप हैं आपके नेत्र वृषभ के नेत्र के समान हैं आप वृषभ के नाम से लोक में विख्यात हैं संपूर्ण लोक आपका संस्कार पूजन और अभिषेक करता है शिव चंद्रमा और सूर्य आपके नेत्र ब्रह्मा जी हृदय अग्नि स्तोम शरीर धर्म कर्म श्रृंगार हैं ब्रह्मा विष्णु तथा प्राचीन ऋषि भी आपके महात्म को ethartha rupse janane mei samardh nahi hain bhaagvan aapki kalliade mei even sukšma jo morditia hain aap un morditioon ke dvara meeri sab orasai raksha kerene thik viesi jäise pita aapne auras putr ki raksha kereta hai anag aapko namaskar hai mei raksha kerne yogi huum aap meeri raksha आप भक्तों पर कृपा करने वाले भगवान हैं और सदा मैं ही आप में भक्त रखता हूं जो खोटी दृष्टि रखने वाले अनेक सहस्त्र पुरुषों को अपनी माया से आवृत करके अकेले ही समुद्र के भीतर निवास करते हैं वे भगवान प्रतिदिन मेरे रक्षक हो निद्रा से रहित प्राणों को वश में रखने वाले सत्व गुण में स्थित समदर्शी योगी जन योगाभ्यास करते समय जिनके ज्योतिर्मय स्वरूप का दर्शन करते हैं उस योगात्मा को नमस्कार है जो प्रलय काल उपस्थित होने पर संपूर्ण भूतों को अपना ग्रास बनाकर जल के भीतर शयन करते हैं उन भगवान जलाशाही की मैं शरण लेता हूं जो रात्रि में राहु के मुख में प्रवेश करके चंद्रमा का अमृत पीते हैं और कीटु बनकर सूर्य को भी ग्रस लेते हैं तथा जो अग्नि और सोमस स्वरूप हैं उन भगवान की मैं शरण लेता हूं समस्त देहधारियों की देहों में स्थित अंगूठे के बराबर आकार वाले जितने भी जीवात्मा हैं वे सब आपके ही स्वरूप हैं अतः वे सदा मेरी रक्षा करें और सदा मुझे तृप्त बनाए रखें जो अभी नहीं हुए हैं तथा जो जल के भीतर स्थित हैं उन सब गर्भों को जिनसे स्वाहा पुष्टि प्राप्त होती है तथा जिनकी कृपा से उन्हें सुधा स्वादिष्ट रस का आस्वादन सुलभ होता है जो शरीर के भीतर रहकर स्वयं नहीं रोते और प्राणियों को रुलाते हैं जो सबको हर्ष प्रदान करते किंतु स्वयं हर्ष का अनुभव नहीं करते उन सबको शिव रूप में सदा सर्वदा नमस्कार है जो समुद्र नदी दुर्गम स्थान पर्वत गुफा वृक्षों की जड़ गौशाला अगम्य पथ गहन वन चौराहा सड़क सभा गजशाला अश्वशाला रथशाला प्राचीन वाटिका पुराने घर पांचों भूत दिशा विदिशा इंद्र और सूर्य के मध्य चंद्रमा और सूर्य की किरण तथा रसातल में जो शिव स्वरूप जीव रहते हैं और उन स्थानों से परे जिनकी स्थिति है उन सबको सब प्रकार से नमस्कार है नमस्कार है नमस्कार है भगवन आप सर्वस्वरूप सर्वव्यापी देवता संपूर्ण भूतों के स्वामी सब की उत्पत्ति के कारण तथा संपूर्ण भूतों के अंतरात्मा हैं इसलिए आपको पृथक निमंत्रित नहीं किया गया देव भाति भाति की दक्षिणा वाले यज्ञों द्वारा आपका ही यजन किया जाता है आप ही सबके कर्ता धर्ता हैं इसलिए आपको मैंने निमंत्रित नहीं किया अथवा देव आपकी सूक्ष्म दुर्बोध माया से मैं मोहित था इसी कारण आपको निमंत्रण नहीं दिया देवेश्वर मुझ पर प्रसन्न होइए आप ही मुझे शरण देने वाले हैं आप ही मेरी गति और प्रतिष्ठा हैं दूसरा कोई नहीं है ऐसा मेरा दृढ़ विश्वास है इस प्रकार महादेव जी की स्तुति करके प्रजापति दक्ष चुप हो गए तब भगवान शिव ने कहा उत्तम व्रत का पालन करने वाले दक्ष मैं तुम्हारे इस स्त्रोत से बहुत प्रसन्न हूं अधिक कहने से क्या लाभ तुम्हें मेरा सामिप्य प्राप्त होगा यूं कहकर देवेश्वर महादेव जी अपनी पत्नी और पार्षदों के साथ दक्ष की दृष्टि से औझल हो गए जो मनुष्य दक्ष द्वारा किए हुए इस स्त्रोत का श्रवण या कीर्तन करता है उसका तनिक भी अमंगल नहीं होता उसे दीर्घ आयु की प्राप्ति होती है जैसे संपूर्ण देवताओं में भगवान शिव श्रेष्ठ हैं उसी प्रकार सब स्त्रोत्रों में यह दक्ष निर्मित स्त्रोत श्रेष्ठ है जो लोग यश स्वर्ग देवताओं का ऐश्वर्य धन विजय और विद्या आदि की अभिलाषा रखते हैं उन्हें यत्नपूर्वक भक्ति के साथ इस स्तोत्र द्वारा भगवान शिव की स्तुति करनी चाहिए रोगी दुखी दीन भय आदि से ग्रस्त तथा राजकाज में नियुक्त मनुष्य इस स्तोत्र के प्रभाव से महान भय मुक्त हो जाता है तथा भगवान शिव से इस लोक में सुख पाकर उसी शरीर से गणों का स्वामी बन जाता है यक्ष पिशाच नाग और विनायक उस मनुष्य के घर में विघ्न नहीं डालते जिसके भगवान की स्तुति होती है किए हुए इस का पाठ करने वाला मनुष्य सब पापों से मुक्त और मरने के बाद देवताओं द्वारा पूजित होता है इस परम गोपनीय स्तोत्र का श्रवण करके पाप योनि वाले मनुष्य तथा वैश्य स्त्री एवं शूद्र भी रुद्र लोक प्राप्त करते हैं जो द्विज प्रत्येक पर्व में ब्राह्मणों को सदा इस स्तोत्र का श्रवण कराता है वह निहंसदेह भगवान शिव के लोक में जाता है